आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे जल समस्या पर वाटर स्कैसिटी पर जिसे इंग्लिश में कहते हैं जल समस्या है यानी जल का अभाव भी हो सकता है जल से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हो सकती हैं जल का प्रदूषण हो सकता है जल के संकट के बातें हो सकती हैं ऐसे कई चीजें जो है जल के साथ जुड़ी हुई हैं उन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस विषय को लेकर राजीव हजेला जी हैं जिनको हमेशा हम इस कार्यक्रम में सुनते हैं काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन उनके पास होता है सो so आप सभी की तरफ से राजीव हजेले का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश जी जी राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत ही अच्छा लग रहा है जब जब आपने कुछ नई टॉपिक्स को अपने विचारों में लाया उसके ऊपर काफ़ी चीजें जो है आप विचार विमर्श करके हम तक पहुंचाते हैं और इस रेडियो के माध्यम से बहुत सारे अन्य लोगों तक भी जाता है तो उन सभी को भी इन बड़े तौर पे जिस तरह की देश में विदेश में जल को लेकर क्या क्या समस्या है वो उनको पता चल जाता है तो वो अपने से ही खुद होके इस विषय को जानते हैं तो बहुत सारी चीजें वो खुद भी इसमें किस तरह से सहयोग दे सकते हैं या कर सकते हैं तो वो करने लगते हैं ये भी एक अच्छी बात होती है जैसे कि आपने कहा कि वाटर स्केरसिटी पे बात करेंगे तो जल समस्या क्या है इसके बारे में आप बताइए रमेश जी स्केरसिटी uh, या हिंदी में कहें जल समस्या जी। जैसा कि नाम से ही विदित है कि किसी एक खास इलाके में पानी के जो स्रोत होते हैं उनमें इतनी कमी हो कि जो उस इलाके में पानी की जरूरत को पूरा नहीं कर पाती है तब हम बोलते हैं कि ये जल समस्या जो है वो उस इलाके में है और अगर हम इसको एक लाइन में इसका बयान करें तो जल समस्या या तो पानी की कमी या साफ पानी की कमी को कहा जाता है अच्छा हाँ आप देखिए हम सब जानते हैं कि हमारी धरती पे सत्तर प्रतिशत पानी है परंतु इसमें केवल तीन परसेंट पानी ही पीने योग्य है और इस तीन परसेंट का भी दो तिहाई भाग पानी जो है वो बर्फ के शक्ल में ग्लेशियर आदि में पाया जाता है जो मनुष्यों को यूज के लिए अवेलेबल नहीं है तो पानी जो है वो एक बहुत ही एक कीमती नेचुरल रिसोर्स है हम लोगों के पास और ये एक इंटरनेशनल संस्था है डब्लू डब्लू के अनुसार आज पूरी दुनिया में एक दशमलव एक बिलियन लोग पानी पीने की कमी को फेस कर रहे हैं और दो दशमलव सात बिलियन लोग जो है वो हर साल पानी की कम से कम एक महीने से ज्यादा कमी को फेस करते हैं तो ये जो पानी की समस्या है इसकी वजह से आ, आ, हमारे सोसाइटी में और ह्यूमैनिटी के ऊपर जल संकट जो है या इसको जल तनाव भी कहा जाता है ये जल तनाव होता है और आज आंकड़े हमको ये बताते हैं कि हमारे देश में चौवन परसेंट जो आबादी है वो जल तनाव का सामना कर रही है अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये जल तनाव क्या होता है तो देखिए ये जल तनाव जो है जब पानी में पानी का इतना ज्यादा संकट हो जाए कि हमें अपने रोजमर्रा के जरूरतों के लिए पानी नहीं मिले तो जल तनाव मनुष्यों में होता है और ये दो प्रकार का होता है एक तो है भौतिक जल तनाव और दूसरा होता है आर्थिक जल तनाव भौतिक जल तनाव तब कहा जाता है जब उपलब्ध जल के स्रोत किसी इलाके में पानी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं जैसा कि आजकल हो रहा है और दूसरा जो आर्थिक जल तनाव मैंने आपको बोला वो तब होता है जब पानी तो उपलब्ध है मगर उसका मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का इतना खराब है कि पानी की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता है तो ये आज के युग में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा है और जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है उसने अभी बताया है कि हमारे ज़्यादातर देशों में या इलाकों में पानी जो है वो सक्षम मात्रा में घरों के लिए या इंडस्ट्रीज़ के लिए या एग्रीकल्चर के लिए और इन्वायरमेंट के लिए उपलब्ध तो है परंतु इसका मैनेजमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का इतना ख़राब है कि मनुष्यों को पीने का पानी नहीं मिल पाता है तो ये यही एक वजह है जिसकी वजह से आ, आज जो है ये जल समस्या जो है ये एक पूरा बहुत बड़ा संकट आ, के रूप में उभरा है और आपने हमने सभी ने सुना होगा कि चर्चाएं होती रहती हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हुआ तो वो केवल पानी को लेकर के ही होगा तो इसलिए मैं समझता कि इस विषय के बारे में हम सबको जो है वो जानकारी जानकारी हो और उस जानकारी का लाभ उठाते हुए हम सब इस काम में मदद करें ताकि इस समस्या से हम लोग जो है वो उभर सकते हैं जी राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से जल का जो संरक्षण है या उसका अभाव है या उसको साफ सुथरा पानी हमको मिले इसके ऊपर काफ़ी बातें तो होती हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग इसको ठीक करने में पीछे रह जाते हैं और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हम बिल्कुल आ, वर्थलेस हो जाते हैं जहाँ पर यानी उन चीज़ों को देखते हुए भी नहीं कर पाते हैं। ऐसी समस्याएं बहुत ज़्यादातर आपने भी जिक्र किया है और हमारे सभी श्रोतागण जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छी तरह से इन चीज़ों का मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को जान भी रहे हैं समझ भी रहे हैं आज किसी सोसाइटी में रहते हैं तो एक दिन अगर पानी नहीं आता तो पता चलता है कि सब लोग जो है बर्तन वगैरह ले बाहर निकल पड़ते हैं जहाँ पानी मिले वहां से लाइनों में खड़े होकर भी उस पानी को लेकर आते हैं और फिर अपना जीवन यापन करते हैं तो अगर एक दिन की समस्या होने से हम बाहर आ जाते हैं तो अगर ये दो चार दिन अगर बढ़ जाता है तो आप समझ सकते हैं या हम समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है तो इस पर हमें दिल व जान सिख व प्रेम से इन चीजों को समझना चाहिए और इसके ऊपर हमें हो सके उतना अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन भी करना होगा मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है जैसे जल समस्या के कौन कौन से कारण हैं उसके बारे में बताइए सर। देखिए इसके बहुत से कारण हैं मैं यहाँ कुछ कारणों का ही जिक्र करूंगा सबसे पहले देखिए कि जनसंख्या की, की वृद्धि अभी पिछले 50 सालों में दुनिया की आबादी जो है वो दुगनी हो गई है और इस दौरान पानी की जो जरूरत है रोजमर्रा के इस्तेमाल में वो तीन गुना बढ़ी है अब पानी के स्रोत तो उतने ही है परंतु पानी का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो गया है जिससे ये पानी की कमी महसूस होने लग गई है और पानी के जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका मेन, मिसमैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है दूसरा कारण यह है कि हमारा शहरीकरण जो हो रहा है आजकल देशों में हमारे देश में भी हो रहा है इससे शहरों में पानी की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है इसलिए वहां पर पानी की कमी आ गई है इसका तीसरा बहुत बड़ा कारण यह है रमेश जी कि आज पानी का प्रदूषण जो है वो चरम सीमा पर हो गया है पानी हवा जमीन के बहुत बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण जो है वो हम सभी जानते हैं कि नदियों में तालाबों में झीलों में सीवरेज का डिस्चार्ज हो रहा है वेस्ट वाटर का डिस्चार्ज हो रहा है इंडस्ट्री से जो है वो वेस्ट वाटर की डम्पिंग हो रही है माइनिंग एक्टिविटी है या और जो हमारे बिजनेस स्टेब्लिशमेंट्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं हॉस्पिटल हैं रेस्टोरेंट्स हैं यहां से सब पानी का डिस्चार्ज जो है वो नदियों में तालाबों में होता है इससे पूरा पानी जो है वो दूषित हो गया है अब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं पानी के वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और इसका एक और कारण है जो वनस्पति का हम लोग डिस्ट्रक्शन करने या डीफॉरेस्टेशन हम जिसको कहते हैं तो पेड़ जो है वो एक्सेसिव एवोपरेशन को रोकते हैं और साथ में हमारी जलवायु को भी नियंत्रित करते हैं तो जंगलों में आज पेड़ों का अंधाधुंध काटने की वजह से जो जल स्रोत है उनमें उनका पानी ज्यादा मात्रा में उड़ जाता है जिसकी वजह से वो सूख रहे हैं और रमेश जी आपने सुना होगा क्लाइमेट चेंज के बारे में तो ये जो मौसम का बदलाव हो रहा है ये इसकी वजह से भी कम बारिश सूखा और कई बार एक्सेसिव बाढ़ आदि होने से भी जो साफ़ पानी के स्टोरेज हैं वो कम होते जा रहे हैं और पानी जो है वो प्रदूषित होता जा रहा है और एक अन्य इसका कारण है जैसे खे कृषि में पानी का का बेतरतीब से इस्तेमाल हो रहा है और जैसा हम जानते हैं हमारा देश जो है ये कृषि प्रधान देश है यहाँ कृषि के लिए पानी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मगर अभी भी आज भी हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से सिंचाई के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि काफ़ी पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है तो अब मैं समझता हूँ कि इस बात की ज़रूरत आ गई है कि हमको जो आधुनिक कृषि के तरीके हैं जिनको हम माइक्रो एरीगे एरीगेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं जिसमें कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम आता है उनको अपनाकर कर हम लोग पानी की बचत कर सकते हैं तो कुछ ये इस और इस प्रकार के बहुत से कारण हैं अब आप देखिए जो हमारे ट्रेडिशनल वाटर रिचार्जिंग के तरीके हुआ करते थे वो सब आजकल बिल्कुल ही नहीं हो रहे हैं जिससे हमारा जो नेचुरल ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है तो ये बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये पानी की कमी जो है हमारे देश में और हमारे जैसे विकासशील देशों में इसका काफ़ी असर जो है वो पड़ रहा है जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया क्या कारण हो सकते हैं और इन कारणों को जानते हुए भी कभी कभी हम लोग इन चीज़ों को ठीक नहीं कर पाते हैं बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मैं चाहूँगा कि इस शो के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक आपकी बातें पहुँचें और श्रोतागण इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने जीवन में इसका सदउपयोग करे इसका उपयोग में लाए ऐसी मैं शुभ करता हूँ और एक वनस्थली से हमारी एक दोस्त है मोनिका जो अनुसंधान करता है राजस्थान में ही और उन्होंने एक जल पर कविता लिखी है पानी पर कविता लिखा है वो मैं सुनाना चाहूँगा बहुत ही अच्छा लिखा है उन्होंने पानी तो अनमोल है उसको बचा के रखिए बर्बाद मत कीजिए जीने का सलीका सीखिए पानी को तरसते हैं धरती पे काफी लोग यहाँ पानी ही तो दौलत है पानी सा धन भला कहा पानी की है मात्रा सीमित पीने का पानी और सीमित तो पानी को बचाइए इसी में है समृद्ध निहित शेविंग या कार की धुलाई या जब करते हो स्नान पानी की जरूर बचत करे पानी से है धरती महान जल ही तो जीवन है पानी है गुनों की खान पानी ही तो सब कुछ है पानी है धरती की शान पर्यावरण को ना बचाया गया तो वो दिन जल्दी ही आएगा जब धरती पे हर इंसान बस पानी पानी चिल्लाएगा रुपए पैसे दन दौलत कुछ भी काम न आए यदि इंसान इसी तरह धरती को नोच के खाएगा आने वाली का तो हम करें ख्याल पानी के बगैर भविष्य कैसे होगा खुशहाल बच्चे बूढ़े और जवान पानी बचाए बने महान अब तो जाग जाओ इंसान पानी में बसते हैं प्राण आप सुनेटी पॉइंट फोर एफ एम पर हमारे साथ राजीव जी हैं जो पानी की समस्या पर जल की समस्या पर बात कर रहे हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब वो बात करते हैं किसी ऐसे मुद्दे पर जहाँ पर हम सभी को मिलकर काम करना है तो हमें भी काफी अच्छा लगता है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर से राजीव जी से जुड़ेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो वन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो खुदा तू बता तेरा क्या नाम है तू है रहता कहा तेरा क्या काम है अः खुदा तू बता तेरा क्या नाम है तू है रहता कहाँ तेरा क्या काम है क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है तूने दुनिया बनाई क्यों मकसद बता तूने दुनिया बना मकसद बता रूहें इसमें में बसाई क्यों मतलब जता रूहेश में बसाई क्यों मतलब जता तेरे जलबों से रोशन जमी आसमां क्यों किसी को नजर तू न आता यहां तेरी परदानशी जम है ढूंढता ढूंढताज भी तुझको इंसान है अ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है तू है रहता कहा तेरा क्या काम है मजहब में है तेरे चर्चे बयां शान में तेरी लिखते हैं वहां धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां शान में तेरी लिखते हैं पर छे वहां सबके भगवान अपने ही अपने जहां ना समझ तुझको समझ ना लड़ते यहाँ तू समझदार हो के भी अनजन है।, है बदी कर तेन सा बदनाम है खुदा तू बता तेरा क्या नाम है तू है रहता जन्नत बनाने की मेहनत भी की फिर ये तो की की? जहमत क्यों तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की फिर दो तो जख् को लाने की जहमत क्यों की खेल के साग जब खा गजब ढा दिया नेकियों को बदी से मिला जो दिया लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तहान है अब सभी के दिलों कहे अरेमान है ए खुदा तू बता तेरा क्या नाम है तू है रहता कहा दात सुन रहे हैं का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में आइए आगे, आगे बढ़ते हैं जैसे कि जल समस्या वाटर पर हम बात कर रहे हैं राजीव जी मैं ये जानना चाहूंगा की जल समस्या का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये जल की जो समस्या या जो स्केर्सिटी की वजह से काफी दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं और ये पूरे विश्व में खास करके विकासशील देशों में और अफ्रीकन कंट्रीज में इनके जो परिणाम हैं वो सामने आ रहे हैं जैसे देखिए स्वच्छ पानी की आजकल काफ़ी कमी है और दुनिया में करीब आठ मिलियन लोगों के, के पास विकासशील देशों में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध तो नहीं है और इससे भुखमरी जो है वो भी हो रही है क्योंकि जब पानी पीने के लिए नहीं है मनुष्यों के पास तो जानवरों में और मनुष्यों दोनों में जो है भुखमरी हो रही है और इसका एक और प्रभाव पड़ता है पढ़ाई में एजुकेशन के ऊपर आज देखिए गरीब परिवारों में बच्चे और महिलाएं जो हैं वो या तो बीमारी से ग्रस्त है या उनका ज्यादा से ज्यादा समय परिवार के लिए पानी इकट्ठा करने में लग रहा है और इससे उनकी पढ़ाई के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ता है दूसरा है, इसका एक प्रभाव सामने नजर आता है जो बीमारिया आज देखिए स्वच्छ पानी पीने का उपलब्ध जहाँ नहीं होता है वहाँ गंदा पानी पीने से आज कितनी डिजीज़ेस हो रही हैं काफी बड़ा इसका प्रभाव है और सैनिटेशन इश्यूज़ भी है स्वच्छ पानी न मिलने के कारण आज विकासशील देशों में सफाई और स्वच्छता एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है इसीलिए आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है और आज पूरे विश्व में दो दशमलव पांच से ज्यादा लोग है, है वो नहीं मिलता है और इसका एक परिणाम ये प्रभाव ये भी है कि गरीबी जो है वो काफी फैल रही है स्वच्छ पानी की कमी से विकास विकासशील देशों में लोगों को जो रिसोर्सेज मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं इसलिए वे सब सब जो हैं वो गरीबी के शिकार हो रहे हैं और आप देखिए कि जल स्रोतों का जो प्रदूषण है वो जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से हो रहा है और इससे हमारी बायोडायवर्सिटी को काफी इफेक्ट हो रहा है और हम समय समय पे एक और प्रभाव सुनते रहते हैं और वो है कि जैसे पानी के बंटवारे को लेकर के कई बार रीजनल कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं हमारे देश में ही हम लोग सुनते रहते हैं कि दो राज्य आपस में पानी के लिए नदी के बंटवारे के लिए लड़ रहे हैं जैसे दिल्ली और हरियाणा कर्नाटक व तमिलनाडु के उदाहरण जो हैं वो हमारे सामने हैं और हमारे पड़ोसी देश चीन में भी देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर जो वहाँ से निकलती है उसके ऊपर वो जगह जगह डैम बना रहे हैं जिससे हमारे देश में भी पानी की मुसीबत को वो बढ़ाने में लगे हुए हैं तो ये कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो सामने आ रहे हैं और इसमें जो सबसे ज़्यादा अभी ख़राब प्रभाव सामने आ रहा है वो ये है कि हमारे जो तो जमीन के अंदर का पानी होता है वो अंधाधुंध उसको अ, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और रिचार्ज तो बहुत कम होता है या ना के बराबर है तो ये ग्राउंड वाटर का जो लेवल है हमारे देश में ज्यादातर जगहों में सैकड़ों फीट नीचे जा चुका है तो अगर हमको हम समझते हैं कि पानी के अभाव को स्केरसिटी को कम करना है तो शायद हम सबको मिलकर आ, सरकार का हाथ बटाना चाहिए और हम अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में पानी का भयंकर संकट होगा और जो एक हमें अब ऐसा लग रहा है कि वो वक्त शायद ज़्यादा दूर नहीं है रमेश जी जी काफ़ी बातें जो है हमारे समझ से परे भी हैं तो समझ के अंदर भी हैं ऐसा मुझे लगता है जब आपको सुनते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने कहा आ, किस तरह का प्रभाव पड़ता है तो इसी चीज को हमारे देश में जल समस्या या वाटर स्केरसिटी से क्या आ, हो सकता है या वर्तमान में क्या स्थिति उसकी है उसके बारे में बताइए हमारे देश में जो पानी की समस्या है ये बहुत विशाल समस्या है रमेश जी जी और जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे चौवन लोग जो हैं वो पानी की अत्यधिक कमी से जो है वो ग्रसित है आपने सुना ही होगा कि हमारे देश में दो नदियां जो है वो पूरी तरीके से पलूट हो चुकी हैं हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं वो 32 शहरों में 22 शहर जो है वो रोज पानी की समस्या से जूझ रहे हैं हम अक्सर सुनते हैं कि आज पानी इधर नहीं आएगा आज इतने घंटे नहीं आएगा आज उधर पानी नहीं आएगा ये रोज हमें अखबारों में टीवी में सुनाई पड़ रहा है और हमारी जो राष्ट्रीय नदी गंगा है और यमुना नदी है जो वो हमारा दुनिया की टॉप टेन पोलूटेड मोस्ट पोलूटेड रिवर्स में उनका नाम है तो ये जो है काफी हमारे हमारे कंट्री में जो है जल की संकट को ये इसकी वजह से काफी जो है वो सीवर सीविरिटी हो गई है और अभी यूएन की की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो हमारे देश आबादी है वो 2050 तक करीब 50 प्रतिशत जो है वो बढ़ जाएगी तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि करीब 840 मिलियन लोगों को पानी की कमी का साम, सामना करना पड़ेगा जो कि स्थिति आज केवल 320 लोगों की है जो मिलियन लोगों की है जो इस कमी को फेस कर रहे हैं 2050 में जाके ये 840 मिलियन लोग हो जाएंगे और अभी हम एक आंकड़ा पढ़ रहे थे इसमें हमारे देश में पिछले 50 सालों में जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो था पानी का जो कि उस समय 5,117 क्यूबिक मीटर हुआ करता था वो अभी 2011 में 1545 क्यूबिक मीटर पर आ गया है जबकि दुनिया के दूसरे विकसित देशों में इसका एवरेज जो है वो 6,000 क्यूबिक मीटर है और ऐसा जानकार लोग बताते हैं कि जब किसी कंट्री में पर कैप्टा पानी की अवेलेबिलिटी 1700 क्यूबिक मीटर से कम हो जाती है तो वहां पर आ, काफी भयंकर वाटर स्ट्रेस मनुष्यों में पाया जाता है और अब आप इससे खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग अभी कहाँ पर खड़े हुए हैं ये जो है इसके ऊपर काफी कुछ करने की जरूरत है और हम सबको मिलकर के इस समस्या का समाधान ढूंढने होंगे जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमें समस्या तो हमारे सामने ही खड़ा है लेकिन उसका सलूशन भी तो हमें ही ढूंढना होगा तब जाके हम इस चीज़ों से निजात पा सकते हैं या हम आने वाले नई पीढ़ी को एक अच्छा अच्छा भविष्य दे सकते हैं या अच्छा अच्छा माहौल दे सकते हैं या अच्छा वातावरण दे सकते हैं तो आइए एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है जैसे कि जल समस्या से निपटने के लिए हमारी जो सरकार है कौन से कदम उठा रही है देखिए हमारी सरकार ने प्रदेश की सरकार केंद्रीय सरकार समय समय पर काफी कदम इसने उठाए हैं मगर हमारे देश में पानी जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए इसमें ज्यादातर जो है वो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि इस समस्या से निपटे तो राज्य सरकारें जो है वो उन्होंने कुछ कदम जरूर उठाए हैं परंतु अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है और केंद्रीय सरकार का रोल जो है वो राज्य सरकारों को मदद करना वित्तीय सहायता पहुंचाना या तकनीकी सहायता देना या समय समय पर नई योजनाओं के द्वारा राज्य सरकारों की मदद करना तो ये जो कि केंद्रीय सरकार करती रहती है अभी जो हमारी अभी प्रेजेंट सरकार है उसने भी कई एक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिसमें की ड्रिप एरीगेशन और माइक्रो uh, इरीगेशन uh, के मेथड्स जो हैं उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है अभी ये भी अनाउंसमेंट हुआ था कि मनरेगा के तहत जो है वो वाटर कंजर्वेशन और स्टोरेज का जो है वो uh, उसको इस्तेमाल करेंगे और uh, अभी गवर्नमेंट का एक प्रपोजल आया है कि जैसे हमारे वाटर बॉटल्स प्लास्टिक की वाटर बॉटल का जो पानी का स्पेसिफिकेशन होता है उसी के तर्ज के ऊपर जो हमारा शहरों में कस्बों में जो पाइप के द्वारा पानी म्यूनिसपलिटी सप्लाई करती है उसका भी एक मापदंड बनाया जाएगा और ये संस्थाएं जो है, वो यकीन करेंगी कि उस मापदंड का पानी ही केवल लोगों तक पीने के लिए पहुंचाया जाए और के बाकी केंद्रीय सरकार की भी जल क्रांति एक योजना है इसके तहत भी अभी वाटर कंजर्वेशन की स्कीम जो है वो पिछले जाति के 100 गाँव में चलाने का भी एक अनाउंसमेंट हुआ था तो ये हमारे काफी स्टेप्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ले रही है इसमें शायद श्रोताओं ने सुना होगा कि हमारा नेशनल वाटर मिशन है ये ये भी एक काफी समय पहले स्टेब्लिश किया गया था इसका भी जो उद्देश्य था कि सभी राज्यों को पानी का संरक्षण के साथ साथ बराबर का बंटवारा मिल हो और पानी का वेस्ट ना हो और अभी हमारा एक केंद्र द्वारा प्रोग्राम चलाया गया है हमारा जल हमारा जीवन ये एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है इसमें जो आम जनता को जल संरक्षण और जल प्रदूषण के बारे में अवेयरनेस दी जा रही है तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम हैं और आपने सुना ही होगा कि एक क्लीन गंगा करके भी एक नेशनल मिशन चलाया जा रहा है तो काफी कुछ सरकार कोशिश कर रही है परंतु जरूरत इस बात की है रमेश जी कि हम सब मिलकर सरकार के इस काम में अपना सहयोग करें नहीं तो मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि जब स्वच्छ पानी एक बहुत ही दुर्लभ कमोडिटी हो जाएगा और आप आजकल सुनते होंगे शायद टीवी के ऊपर कि विज्ञापन भी आने लग गए हैं कि जिसमें स्वच्छ पानी का जलदान करने की अपील की गई है तो अभी ये स्टेज आ चुकी है हमारे देश में बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया राजीव जी मुझे लगता है कि हमारे दोस्त भी इस बात को समझ रहे होंगे और सरकार भी नई नई योजना के तहत किसी भी तरह से इस समस्या को निजात पाने के लिए कदम तो बढ़ा रही हैं और हम सभी को भी उसमें अपने आप को भी जोड़ना होगा तब जाके ये समस्या खत्म हो सकती है और आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे सभी लिसनर्स जिस तरह से इस कार्यक्रम को सुनते हैं उनके पास काफी नॉलेज तो चला जाता है और काफी बातें जो है उनके समझ में आ जाता है तो जैसे कि हम लोग बात ही कर रहे हैं जल समस्या की बार जल समस्या के बारे में वाटर स्कैसिटी के बारे में तो जल समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में बताइए जैसा मैंने बताया रमेश जी आज हाँ हमारे देश में स्वच्छ पानी की जो है वो बहुत ही कमी बढ़ती चली जा रही है तो इस समय जरूरत इस बात की है कि हमारी सरकारें कुछ कठोर और तुरंत ऐसे कदम उठाए जिससे इसका सामना किया जा सके जैसे सबसे पहला तो मैं कहूंगा कि इसके बारे में एजुकेट किया जाए और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया जो है वो इसके ऊपर सरकार इस समस्या के बारे में लोगों को एजुकेट करे ताकि कम से कम ये तो एहसास हो कि ये एक समस्या है क्योंकि अभी तक इस ये आम नागरिकों को ये मालूम ही नहीं है कि ये भी एक कोई बहुत बड़ी समस्या है तो ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा ये है कि जो हमारा वाटर जो रिसाइकिल वाटर है वो उसका भी इस्तेमाल हमें बढ़ाना चाहिए आज हमारे विकासशील देशों में और विकसित देशों में बहुत सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे कि जो वेस्ट वाटर है या रेन वाटर है उसको रिसाइकिल करके हम लोग उपयोग करते हैं तो इससे भी पानी की बचत की जा सकती है और मैंने जैसे अभी बताया था आपको कि खेती में जो हम ट्रेडिशनल तरीकों को बंद करके नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पानी की बचत करें और हम अपने सीवरेज सिस्टम में सुधार करें क्योंकि केवल देश में सीवरेज सिस्टम के सुधार करने से केवल हम ना के वॉटर बॉर्न डिजीज से बच सकते हैं बल्कि हम जो पानी की भी बचत कर सकते हैं तो इसमें ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके हम जिसका हम उपयोग कर सकते हैं और मैं तो ये कहूंगा कि हमारे देश में ऐसी बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं जिनको हम एनजीओ वगैरह कहते हैं वो इस दिशा में काम कर रही है तो हम लोग मिल करके इन संस्थाओं के साथ या तो हम उन संस्थाओं में डोनेट करें या उनके साथ जुड़ करके अपने स्किल्स को की सेवाएं हम दे सकते हैं ताकि हम सब मिल करके जो है वो इस समस्या के लिए उपाय ढूंढें और मैं समझता हूँ कि ऐसा ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि हम लोग इस समस्या से नहीं उभर सकते हैं जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से हम इस समस्या से निपट सकते हैं और अपने आप को समृद्ध बना सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया वैसे बचपन में अगर हम बूंदों को देखते हैं या बारिश को देखते हैं तो बहुत खुशी होती है और जल की एक एक बूंद जो है जिस तरह से बारिश के रूप में हम सबके पास आती हैं प्यारी प्यारी जल की बूंदें बरसातों में खेले खोदे ऊपर से गिरकर मिट जाए सभी बच्चों का दिल बहलाए सारे मिल बूंदे बन जाए तब मानव की प्यास बुझे पानी को हम बचाए बिना वजह इसे न गवाए इसे न बहाए तो बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आती हैं पानी से जुड़ा हुआ हमारा जीवन है पानी बिना जीवन नहीं हो सकता और पानी के साथ साथ जिस तरह से पानी बरसता है जिस तरह से पानी समंदर में इकट्ठा होकर भी हमें खुशी देता है नदियों का पानी भी हमें संतोष प्रदान करता है और बहता नाले में भी पानी अगर साफ़ सुथरा बहता है तो वो भी हमारे मन को प्रसन्नता प्रदान करती है उसी तरह दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें नाले में जो पानी बह रहा है वो अगर गंदा होगा या जो भी कैनल है हमारे उसमें अगर पानी गंदा बहेगा तो बड़ा मुश्किल होता है उसकी तरफ देखने का दिल भी नहीं होगा हमारा मन खट्टा हो जाता है तो इसी तरह ये चीज़ें जो कितनी पानी की जो इंपॉर्टेंस है उससे कितनी खुशी हमें मिलती है हमारा मन कितना प्रफुल्लित होता है शुद्ध और साफ सुथरा पानी को देखकर उतना ही मलीन या फिर गंदे पानी को देखकर हमारा मन इकट्ठा हो जाता है तो हमें इन सारी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और जैसे कि आपने बताया राजीव जी बहुत ही अच्छी बातें है बताया कि किस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं या समस्या से निजात पा सकते हैं एक और सवाल मेरे मन में आता है कि दुनिया के अन्य देशों में जिस तरह से भारत में ये समस्या है हो सकता है कि अन्य दूसरे देशों में भी इस तरह की समस्याएं हो तो क्या वो लोग भी कुछ ऐसे उपाय कर रहे हैं या उनके पास उनके यहाँ पानी की क्या समस्या है रमेश जी पानी की जो समस्या है वो दुनिया के सारे देशों में है और ये अब एक ग्लोबल इशू बन चुका है जी और जानकार लोग तो ये कहते हैं कि जो हमारे विश्व में फाइनेंशियल मेल्कडाउन आया था या डेप्ट क्राइसिस आई थी अमेरिका जर्मनी इटली जैसे देशों में ये पानी की समस्या इन सभी समस्याओं से बहुत ज्यादा भयंकर है और बहुत ज्यादा बड़ी है परंतु विकसित देशों में शायद इतना इनका असर नजर नहीं आता है जितना कि विकासशील देशों में है क्योंकि आज देखिए विश्व की करीब 40 परसेंट जनसंख्या जो है वो जिसमें जो है वो पानी की कमी को फेस कर रही है आज केवल अफ्रीका महाद्वीप में ही दो मिलियन जो लोग हैं वो साफ पीने पानी को नसीब नहीं है और अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज में देखें तो वहाँ पर ये संख्या जो है वो बिल्कुल ही नाम मात्र की है तो आपको शायद ये हैरानी होगी सुनकर कि अमेरिका के एक घर में इंडिया के एक घर के मुकाबले में आठ गुना ज्यादा पानी जो है इस्तेमाल किया जाता है और ये जो है इसको यहां तक जानकार कहते हैं कि इक्कीसवीं शताब्दी में ये मानव जाति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन करके ये पानी की समस्या आई है और इसमें सबसे बड़ी रमेश जी विडंबना ये है कि धरती पर साफ पानी की कमी नहीं है बिल्कुल भी अच्छा परंतु हाँ, बिल्कुल पानी जो है उसकी कोई कमी नहीं है परंतु इसका जो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है है है वो इतना इतना खराब और दूसरा वाटर का पोल्यूशन ज्यादा हो गया है, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम खड़ी हो रही है जी। तो अभी आ, शायद आपके श्रोताओं ने ये सुना होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी एक दस साल का प्रोग्राम 2005 से लेके 2015 तक चलाया था जिसको उन्होंने इंटरनेशनल डिकेट फॉर एक्शन वाटर फॉर लाइफ का नाम दिया था और इस प्रोग्राम के तहत सारे देशों में पानी के संकट से बचने के लिए काफ़ी कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे और एक मुहिम चलाया गया था तो इससे काफ़ी कुछ इम्प्रूव इम्प्रूवमेंट भी नज़र आया है और साथ साथ जो है यूनाइटेड नेशन हर साल 22 मार्च को एक विश्व जल दिवस भी मनाता है तो इसका भी एम जो यही है कि दुनिया के सभी देशों में लोगों के बीच में पानी के संरक्षण को और पानी के सदुपयोग को जो है वो काफ़ी फैलाया जाए और जो ग्राउंड वाटर हमारे रिसोर्सेज हैं उसको रिचार्ज करें तो ये काफी कुछ किया जा रहा है इस विषय में और जैसा मैंने आपको बताया कि मगर फिर भी अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है और खास करके हम सबको अपना एक थोड़ा सा लाइफस्टाइल में जरूर चेंज करना चाहिए जिससे कि शायद हम इसके पानी का सदुपयोग कर सकेंगे और संरक्षण भी कर सकेंगे जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि करंट से में किस तरह से बातें हो रही है और किस तरह की जो बातें हैं पानी से लेकर पानी की जो बातें हैं आपने जिस तरह से कहा उसको सुनने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था या हमारे जो हैबिट्स हैं उसके वजह से ये सारी समस्या का प्रॉब्लम या ये सारी समस्याएँ जो खड़े हो गए हैं अगर हम इन चीजों को बारीकी से देखें तो हो सकता है कि हम आने वाले समय में थोड़ा मेहनत करेंगे तो कम हो सकता है इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जैसे कि हमारे श्रोतागण आपको सुन रहे हैं और आप जल समस्या पर बात भी कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं के लिए आप कौन से ऐसे टिप्स देना चाहेंगे ताकि उनके रोजमर्रा की जिंदगी में पानी की समस्याएं न आए और पानी भी साफ रहें और पानी की बचत भी हो रमेश जी इसमें तो टिप्स तो बहुत हैं और जी, जी। बहुत कुछ इसके ऊपर बोला जा सकता है मगर मैं शॉर्ट में यही कहूंगा सबसे पहले कि जो आज हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो हर घर में होना चाहिए चाहे वो सरकारी घर हो या प्राइवेट घर हो ये कंपलसरी करना चाहिए सरकार को दूसरा ये है कि जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि हम हमको इस के बारे में सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के थ्रू काफी अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए ताकि लोग जो है वो अपनी आदतों में बदलाव करें और पानी को बर्बादी से जो है वो बचाएं और दूसरा ये है कि हमारे घर में या कहीं भी इस्टेब्लिशमेंट में कहीं भी अगर पानी की लीकेज है तो उसको बचाया जाए और और पानी का बिल्कुल सदुपयोग किया जाए पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाए ये जो है मोटी मोटी जो टिप्स हैं मैं बताना चाहूंगा और बाकी तो इसके ऊपर तो बहुत घंटों बोला जा सकता है कोई इसमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके हम सारे जो है वो पानी का सदुपयोग जरूर कर सकते हैं जी राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि हम इन चीज़ों को जानते हुए भी कभी कभी बहुत सारे टिप्स हमारे पास होते हैं और हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे सभी श्रोताओं को आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी जल समस्या पर वाटर स्केरसिटी पर और इसके पर काफ़ी चीज़ें जो है जितना हम बोलेंगे उतना कम ही है लेकिन अब बोलने से ज़्यादा मुझे लगता है कि अब करने की ज़रूरत है तो राजीव जी चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि अभी वक्त हो गया है विदाई का समय भी पूरा हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक मैसेज जरूर कोट करें इसी से जुड़ा हुआ मैं ये श्रोताओं को कहना चाहूँगा कि जल है तो कल है और हम सबको ये समझना चाहिए कि जल जो है वो एक बहुत ही दुर्लभ नेचुरल रिसोर्स है और हम इसका सदुपयोग करें और पानी के जो स्रोत हैं उसको प्रदूषण से बचाएं और हम अपने स्तर के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूर करें ताकि जो हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल है वो और ज़्यादा न घट ना घटना पाए और मैं समझता हूँ कि अगर हर व्यक्ति अपना योगदान थोड़ा थोड़ा करके भी देता है इस गंभीर समस्या में तो हम इस पानी की समस्या को और विकट से बचा सकते हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया राजीव जी बहुत ही अच्छी बातें आपने वाटर स्कैर सिटी पर जल समस्या पर बताया आपने और इसको हम लोग मैं आशा करता हूं कि हमारे श्रोता जो इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे थे आपकी बातें सुन रहे थे उन सभी से मैं रिक्वेस्ट यही कहूँगा कि आपने जितनी जानकारी आज हासिल की है उसका इस्तेमाल आप अपने लिए करें आप उसका एप्लीकेशन करें उन चीज़ों को आप अपने लिए अपने आदतों में बदलाव लाए आप पानी को नहाने नहाते वक्त थोड़ा कम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अगर दो बकेट यूज़ करते हैं तो एक बकेट भी आपके लिए काफ़ी होता है नहाने के लिए तो उसका आप इस्तेमाल करें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पर आप बरसात के पानी को अगर आप बचा सकते हैं कहीं ना कहीं उसको स्टोर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड उसके द्वारा आप कपड़े धो सकते हैं या फिर फल सब्जियों को धुलाई में इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे कई चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं केवल पीने के लिए पानी आप जो है फिल्टर का यूज़ करें तो अच्छा है बाकी सब जगह जो है इसको रिपीट भी कर, किया जाता है कुछ पानी को हम लोग वापस रिसाइकिलिंग भी, भी ला सकते हैं तो उससे भी हम पानी की बचत कर सकते हैं या साइकिलिंग में लाने से वो चीज़ें जो है बच जाती है तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आप करें ऐसी मैं शुभ करता हूं और राजू जी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे साथ जुड़कर समय की मांग इस कार्यक्रम में इतनी अच्छी बातें इस विषय पर जैसे कि वाटर स्कैरसिटी जल समस्या के बारे में आपने बताया है तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मुजबान नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो मुश्किल का हल होगा हाँ हर मुश्किल का हल होगा आज नहीं तो कल होगा हो तो हो अरे हर मुश्किल का हल होगा आज नहीं तो कल होगा होगा हाँ कल होगा हर, हो तो हो हर मुश्किल का हल होगा आज नहीं तो कल होगा आज नहीं तो कल होगा जाए तेरे बिगड़े काम बन तेरे दिख़े दिख़े बन जाए जाए तेरे तेरे बिगड़े बिगड़े काम हो बाबा का लोग मन थाम बन जाए तेरे बिगड़े काम ममता का आंचल होगा हो ममता का आंचल होगा आज नहीं तो कल होगा हर मुश्किल का हल होगा आज नहीं तो कल होगा आज नहीं तो कल होगा रे रे रे नी नी नी रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे सा सा सा सा सा नी नी नी नी नी गा गा सा सा सा बाबा जैसा कोई और नहीं देर है अंधेर नहीं देर है अंधेर नहीं हो बाबा जैसा कोई और नहीं देर है अंधेर नहीं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 माता के मन में लग रही परिवार की चिंता माता के मन में लग रही त्योहार की चिंता बेटे के मन में लग रही धनवाल की चिंता बेटी के मन में लग रही ससुराल की चिंता डॉक्टर के मन में लग रही बुखार की चिंता भक्तों के मन में लग रही प्रभु प्यार की चिंता, प्यार की चिंता, प्यार की चिंता। तेरी चिंताओं का हल होगा आज नहीं तो कल होगा तो हो, तो हो, कल होगा कल होगा कल होगा तो हो, कल होगा कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा आज नहीं तो कल होगा हर आज नहीं तो कल होगा आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा।